प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा प्यारिशनियों के के मिशनरियों की लघु जीवनी की श्रृंखला में आज हम सुनने जा रहे है कैलविन फेयर के विषय में कैलविन फेयर बैंक का जन्म तीन नवम्बर अठारह सो सोलह को अमेरिका देश के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 12 अक्टूबर सन अठारह को हुई थी केल्विन अमेरिका देश के लिए दर्शन रखते थे 19वीं शताब्दी के दौरान अमेरिका में गुलामों का व्यापार अनियंत्रित रूप से बढ़ गया था अमेरिका के कर रिकॉर्ड के अनुसार उस समय में बत्तीस लाख गुलाम थे और उनकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए तक थी उस समय अमेरिकी अर्थव्यवस्था गुलामों के परिश्रम पर बहुत अधिक निर्भर थी इसलिए जिसने भी गुलामी की व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई उसे देशद्रोही माना गया लेकिन जिनके अंदर में परमेश्वर का प्रेम था वे गुलामों की दुखद स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सके जो कोई परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करता है वह गुलामों की इस दयनीय स्थिति को देखकर कैसे शांत रह सकता है कैलविन फेयर एक अमेरिकी मैथोडिस पादरी थी जिन्होंने अपने देश में गुलामी की व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी एक बार वे एक दास बाजार गए जहां एलिसा नाम की एक नेग्रो महिला को नीलामी में रखा गया था एक फ्रांसीसी व्यापारी उस महिला को खरीदना चाहता था ताकि वह उसे बाद में अधिक लाभदायक कीमत पर बेच सके नीलामी शुरू होते ही कैल्विन फेयर ने फ्रांसिसी के खिलाफ बोली लगाना शुरू कर दिया उनके बीच एक प्रतिस्पर्धी बोली के बाद कैल्विन फेयर ने आखिरकार उस महिला को पंद्रह डॉलर में खरीदा वह महिला कैल्विन के पैरों पर गिर गई और रोने लगी तब फ्रांसिसी ने कैलविन ऐसी पूछा आपने उसे इतनी बड़ी कीमत पर खरीदा है आप उसके साथ क्या करने की योजना बना रहे हैं जिसके लिए ने जवाब दिया मैं उसे रिहा करने जा रहा हूँ यह सुनकर आसपास के लोग आश्चर्यचकित रह गए और उन्हें कैल्विन का विचार पसंद नहीं आया लेकिन वह दास स्त्री आनंद से भर गई। कैलविन को गुलामों के प्रति ऐसी बड़ी चिंता थी गुलामों को भाग जाने में मदद करने के लिए कैलविन को दो बार पकड़ा गया और उन्हें सत्रह साल के कारावास की सजा भी दी गई थी उनके साथ कठोर व्यवहार किया गया था और उन्हें अक्सर पीटा गया जिसके कारण उनका स्वास्थ्य पूरी तरह बिगड़ गया फिर भी उन्हें उत्पीड़ित लोगों को परमेश्वर का प्रेम दिखाने से कोई भी रोक ना सका प्रियो क्या आपको जो मसीह को नहीं जानते और पाप के बंधन में है उनके प्रति चिंता है आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु प्रभु। प्रभु जो लोग पाप के के बंधन में हैं, छुटकारे में हैं, उन्हें का मार्ग दिखाने मुझे मदद कर, कर, मेरी सहायता कर प्रभु। प्रभु येशु मसी के नाम से, आमीन। मित्रों आप सुन रहे थे मुनिका की आवाज में मिशनरियों की कहानी जिसमें आज हमने सुना है कैलविन फेयर के विषय में प्रभु हम सबको उनकी लघु जीवनी से आशीष दी